संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज हम लेकर आए हैं कहानियों के पिटारे में से एक और नई बाल कहानी कहानी का शीर्षक है बादल परी का जन्म तो बच्चों सुनने के लिए तैयार हो ना। एक और नई बाल कहानी हाँ तो शुरू करते हैं आओ बच्चों आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ कहानी तारू की कहानी अंबर के प्यारों की कहानी चंदा मामा के दुलारों की कहानी चांदनी के गांव में रहते सितारों की कहानी शाम गहरा रही थी हवा लहरा रही थी पंछी पर फैलाए दूर गगन में उड़ रहे थे जानवर भी अपने घर की ओर मुड़ रहे थे ऐसे में चमका था एक तारा अपनी खोलकर टिमटिम करता था वो प्यारा दूर, दूर दूर तक देखा गगन में नजर न आया कोई दूसरा तारा गगन में ओफो बड़ी जल्दी मैं तो आया घर में रहना मुझको ना भाया पर यहाँ आकर भी तो मैं पछताया साथ ही कोई मैंने ना पाया इतने में उड़ता उड़ता बादल आया हवा के झोंके से तारे से जा टकराया टकराया तो भले टकराया पर बादल ने तो तारे को अपने अंदर छिपाया ओहो कैसा, कैसा है ये पगला बादल अभी कर देता मुझको मुझ घायल हवा ने भी दिया इसका साथ दोनों ने थामा एक दूजी का हाथ तभी तो मुझ पर हमला बोला है दोनों ने मिलकर दुश्मनी का द्वार खोला है ठहर जाओ ठहर जाओ कुछ देर साथी मुझको भी मिल जाएगा फिर लड़ने में लड़ने में मजा आ जाएगा नन्हा टिमटिम -टिम करता था दूसरे तारों का इंतजार चांदनी के गांव में झांकता था बार बार कोई तारा नजर न आया दुख और गुस्से के मारे उसको तो रोना आया <laughs> इंतजार में हुई बहुत ही देर हवा के संग बादल भी गया मुंह फेर रह गया वो बिल्कुल अकेला न था आस पास कोई और मेला से भरी थी शाम मौन, मौन जाती थी कभी बादलों के झरोखों से बूंद बूंद आती थी तभी झांकने लगा एक और तारा देख उसे खुश हुआ टिम तारा रंग बिरंगी टोपी से सजा हुआ था वो दुलारा टिमटिम ने आवाज देकर उसे पुकारा ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास उसके आते ही टिमटिम -टिम ने लगाई सवालों की झड़िया खोलना चाहता था वो देर से आने की सारी कड़िया कहाँ थे अब तक क्यों नहीं आए थे अब तक बोलो टोपी कहाँ से पाई इसे पहनते हुए क्या मेरी याद न आई और तारू की मौज कहाँ है? है जल्दी बताओ जल्दी से बताओ चुप रहकर मुझको न गुस्सा दिलाओ लोभला, लोभला मैं क्यों गुस्सा तुम्हें दिलाने आया मैं तो अच्छी खबर लाया बादल नगर में तारों की महफिल सजी है ढोल नगाड़ी और शहनाई बजी है गप्पम शप्पम धूम धड़कम उमड़म घुमड़म शोर बकोर हंसी ठिठौली आख मिचौली का चल रहा है दौर। खुशिया ही खुशिया छाई हैं ठोर ठौर सभी खुश होकर झूमते नाचते गाते हैं बस तुमको तो ही वहाँ नहीं पाते हैं खेलते खेलते मैं पहुँचा था बादल महल की छत पर ऐसे में दूर से तुम्हें देखा पथ पर झट नीचे उतर आया दौड़ता दौड़ता तुम तक आया भला आज यहाँ अकेले अकेले क्या करते हो क्या हम सभी के बीच आने से डरते हो बादल नगर में सभी कर रहे हैं तुम्हारा इंतजार और तुमने सजाया है यहाँ एकांत का संसार टिम टिम की समझ में कुछ न आया क्यों सभी को आज बादल नगर है भाया क्यों सभी ने आज वहाँ जाने का मन था बनाया जो था ऐसा तो मुझे क्यों न बुलाया शिकायत जब उसकी होठो पर आई तो नन्हे तारे को हंसी आई हस कर बोला वो प्यारा दिमाग तुम्हारा देख गया धोखा बेचारा याद करो याद करो कुछ दिन पहले बादल राजा और रानी आए थे चांदनी के गांव में नन्हे बादल परी के जन्म दिवस की सूचना दी थी बैठ फूलों की छांव में सभी ने तय किया था मनाने जाएंगे बादल परी का बर्थ डे कोई बहाना काम न आएगा क्योंकि उस दिन है संडे सभी ने फुल टाइम मस्ती का अवसर पाया बस तुम्हें ही कुछ याद न आया अभी भी हुई नहीं है बहुत देर साथ चलकर कर लो मस्ती कुछ देर तुम्हें लेने नन्हा बादल भी था आया पर तुमने उसको दूर भगाया वो बेचारा हवा के संग लौट आया तुम्हारी नाराजगी का उपहार था टिम टिम को अब याद आया बादल हवा के संग आया था पर दोनों का साथ उसको ना भाया था बर्थडे वह भूल गया संडे वह भूल गया अपने के झूले में अकेला ही वह झूल गया चलो देर से ही सही जाता हूँ बची खुशिया बटोर लाता हूँ वह दौड़ा नन्हे तारे के साथ थाम कर एक दूजी का हाथ उनके पहुँचते ही खुल गए बादल नगर के द्वार टिमटिम -टिम ने दिया बादल परी को रोशनी का उपहार सभी तारों ने दी थी अपनी थोड़ी थोड़ी, थोड़ी रोशनी जिससे जगमग हुई बादल परी और अब वो बन गई पूरी की पूरी जगमग परी बदले में मिला टिमटिम टिम को रंग बिरंगी टोपी का उपहार और ढेर सारा प्यार जिसे पाकर भूल गया वो शाम का खालीपन जिया उसने खूब बचपन खूब खेला कूदा मस्ती की हंसा हसाया कुद कुदाया फिर सबने मिलकर सोने आसमान को जगमगाया बादल परी का जन्म सारी रात बड़ी मस्ती से मनाया तो ये थी बच्चों बादल परी के जन्म की कहानी कैसी लगी कहानी मजा आया तो फिर मिलते हैं अगली बार एक और नई बाल कहानी के साथ अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी बादल परी का जन्म वाचक स्वर भारती परिमल